राजा प्रसिद्ध होता है सामर्थ्य होती है अच्छे भी होते हैं गुणवान भी होते हैं लेकिन हमारे यहां साधु संतों को ऋषियों को उतना नहीं माना जाता सामान्यतः जनसामान्य में जितना कि राजाओं को माना जाता है उन्हीं के उत्सव त्यौहार जन्म इत्यादि चीजें मनाई जाती हैं आध्यात्मिक लोगों के कम मिलते हैं होते हैं उनके भी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 बड़े योगी होते हैं साधक होते हैं उनको रोग नहीं आते हैं। अभी गाड़ीवान रैको को बहुत ऊंचा माना जा रहा है यहां पर ब्रह्मविद्ता की तरह से अध्यात्म विद्या की जाता की तरह वो साधक भी होंगे ही इसके बिना ऐसा कथन नहीं होता लेकिन रोग तो फिर भी हो सकता है यद्यपि योग दर्शन में भी आया है कि अंतराय जो है व्याधि स्त्यान आदि और वो एक तत्व के अभ्यास से अध्यात्म से हटते हैं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 ये विद्या राजा के मुख से कहलवा देते गाड़ीवान रैक्व दान देता देने वाला होता रोग राजा के दिखा देते इसको रोग नहीं दिखाते उलट के भी तो कर सकते थे लेकिन कुछ संकेत कर रहे हैं परोक्ष रूप से ये संकेत होता है लेखक कविता वाला कुछ विशेषणों को देता हुआ परोक्ष रूप से कुछ कहता है तो ये ब्रह्मविद्ध रैक् मुनि ने इनको रोक दिया था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 तो उसके मन में यही आया कि मैं वो दे दूं इनको। अब कोई व्यक्ति किसी को भोजन देने जाए तो कैसा भोजन लेके जाएगा वैसा ही तो लेकर जाएगा जिसको वो अच्छा समझता है जिसको सोचता है ये तो बहुत अच्छी चीज लेके जा रहा हूं और सामने वाले को वो काम की नहीं हो सकता है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 तो वो धन संपत्ति और ये सब चीजें लेकर के गया देखो वो राजा था तो इसलिए उसको कहा शूद्र उसको तो समझ नहीं है किसके क्या चीज लेने आया है और क्या दक्षिणा लेकर के आया साथ में ये तो श्रद्धा भक्ति से ही दी जा सकती थी कोई तो धन की भी जरूरत नहीं थी और लाता तो कुछ ऐसी चीज लाता ये सब एक प्रतीक के रूप में कुछ लाता ये इतनी सारी चीजें लेके आए मेरे किस काम की उसको संभालेगा कहां वो गाड़ी वन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 तो यदा वा अग्नि उदवाए अग्नि जब ऊपर उठती है गति करती है तो कहां वायु में व्य थी वो वायु में ही जाती है अभी इस भौतिक वायु को दिखाई दे रहे देख रहे हैं हम अभी दूसरा यदा सूर्यो अस्तमेति जब भी सूर्य अस्त होता है तो कहां चला जाता है वो तो वायु में व्य वो वायु में ही चला जाता है अब वैसे वायुमंडल को हम ये सोचेंगे तो वो तो, तो पृथ्वी के चारों और है सूर्य तक कहां वायु है ठीक है वह तथ्य की दृष्टि से वो वहां कहां वायु में जाएगा वो वायु से बाहर ही है सूर्य तो दूर है लेकिन अगर यूं मोटे तौर पे हम देखेंगे तो हमारे को यहां वायु दिख रही है सारी इधर भी वायु दिख रही है हमें वायु का कोई छोर दिखाई देता है कहां तक है वायु कुछ भी नहीं पता नहीं। नहीं लगता है जैसे वायु वायु वायु हम वहां चले जाते हैं वहां भी वायु है सब जगह वायु है हमारी प्रतीति स्थूल क्या बनेगी सब जगह वायु है और अब सूर्य को देख रहे सूर्य कहां अस्त हो रहा है कहां जा रहा है और जैसे वायु वहीं डूब रहे समुद्र के किनारे अगर हम खड़े हो जाएं और वहां सूर्य को डूबता हुआ देखते हैं तो कैसा लगता है वो जल में समुद्र में डूब रहा है प्रथम दृष्टि जो हमारी प्रतीति होती है स्थूल दृष्टि से वो यही होती है और सूर्य कहां समुद्र में डूब जाए उग कहां से रहा है समुद्र से उग अगर ऐसी जगह है जहां से उगता हुआ लगेगा सूर्य में समुद्र में से उग रहा है अब वैसे देखेंगे तो जैसे वायु में चला गया कहीं वायु में था वायु में चला गया अब ये जो सारी बातें हैं ना नाश की समाप्ति की तरफ को कह रहे हैं संकेत इसकी दृष्टि ऐसी है रैक् की संवर्ग विद्या सूर्य कहां अस्त हो रहा है यह भी वायु में ही अस्तो रहा है यदा चंद्रो अस्तमय थी वायु में थी थी। और इसी तरह से चंद्रमा भी जहां अस्त हो रहा है तो कहां जा रहा है वो वायु में ही जा रहा है समाप्त हो गया है ही नहीं कुछ है ही नहीं बस वायु वायुवायु रही सूर्य रहा ही नहीं केवल वायु वायु रही बस चंद्रमा रहा ही नहीं केवल वायु वायु रही वायु में ही विलीन हो गया है जैसे ये स्थूल रूप से हम देखेंगे इस वायु के लिए आगे देखिए यद आप उच्छ यद आप उच्छुष्यंति वायु में एवं अपीयंति जब यह पानी सूखता है ऊपर की ओर उठते वैसे उच्चयंती सूखता जाता है धीरे धीरे तो कहां चला जाता है वायु ही चला जाता है इस वायु वही चला जाता है, विलीन हो जाता है सूखने पे। तो इसलिए कहा वायु ही एव एतान सर्वान संप्रते इति अधतम वायु ही इन सब देवताओं को ढक लेता है अपने में समाहित कर लेता है अलग कर लेता है लीन कर लेता है इन सबको तो वायु एक देवता है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 सूर्य भी चंद्रमा भी जल भी अंत इनका अंत कहां होगा इनके समाप्ति करने वाला कौन होगा ये किसमें जाएंगी कहां रहेंगे परमात्मा में ही रहेंगे परमात्मा से बाहर कुछ जा ही नहीं सकते सब तो उसी में विलीन होंगी परमात्मा के अंदर ही रहेंगी प्रकट हो रही है तब भी परमात्मा में है और विलीन होंगी तो परमात्मा में है विलीन के संदर्भ में कहा जा रहा है तो वायु का मतलब एक है ब्रह्म परमात्मा वो इन सबको अपने अंदर छुपा लेता है तो बाहर का कहा अर्था अध्यात्म अब अंदर का कह रहे हैं अपने शरीर का और अपने इससे संबंधित बात कह रहे हैं आध्यात्मिक प्राणों तो प्राणोवाव संसर्ग संवर्ग इस अध्यात्म में अंदर यहां तो प्राण ही संवर्ग है अभी प्राण कौन है अब यहां फिर उसी तरह से दो अर्थ हो जाएंगे एक प्राण जो हमें यू दिखाई देता है कि भाई जो एक तो श्वास प्रश्वास ले लें अथवा जो पांच प्राण है प्राण उदान व्यान अपान समान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 लीन हो जाते हैं इससे सुषुप्ति अवस्था में एक तो यह दृष्टि है यह प्राण जो मुख्य प्राण है यह तो प्राकृतिक हुआ प्रकृतिजन्य हुआ दूसरा प्राण का मतलब यहां पर आत्मा लेंगे गए जीवात्मा जब यह सोता है तो यह सब कहां चले जाते हैं जैसे आत्मा में ही लीन हो जाते हैं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 बाहरी बाहर देखता है अंदर नहीं देख पाती है इंद्रियां उद्यान तो आदि में बैठ के कश्चित तीरह प्रत्येक आत्मान्च अवृत्त चक्षु अमृतत्व में इच्छा अमृतत्व की इच्छा करके आंख बंद करके फिर बैठता है तो अंदर रहती है नहीं तो तो बाहर ही जाएंगी इंद्रिया स्वयंभू ने परमात्मा ने इनको बाहर की तरफ ही बनाया है तो सोते समय ये कहां चली जाती है दिन भर ये बाहर के कार्य करती रहती है भाई वृत्तियां चलती रहती हैं सोते समय क्या हो जाता है इनको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 तो दो ये चीजें हैं दो ये संवर्ग हैं एक तो पहले ये संक्षेप से बात बता दी इन्होंने ये संवर्ग है क्या चीज ये दो चीजें संवर्ग हैं सब चीजें ये इतनी इतनी चीजें बताई मुख्य मुख्य चीजें ये इसमें विलीन होती हैं और ये चार चार चीजें हैं दोनों जगह इसके प्रतीक के रूप में और सारी की सारी चीजें इसी में विलीन होती हैं अब इसी को एक और घटना में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 अभिप्रता च काक्षसेनी परिविश्य मणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उह न ददतु तो बोले कापेय शौनक नाम का एक व्यक्ति था दो राजा थे संपन्न व्यक्ति तो कापे मतलब तो कपि उसका उनका गोत्र होगा और शौनक है शौनक के पुत्र शौनक कपि गोत्र वाले शौनक पुत्र एक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 तो ब्रह्मचारी ने फिर उनको कहा साफ हो आचा। एक प्रश्न किया आध्यात्मिक चर्चा शुरू कर दी क्योंकि हम किसी को कब नहीं देते हैं? नहीं देते हैं तो मतलब हम उसका महत्व नहीं समझते उपयोगिता नहीं समझते इसलिए मना कर देते हैं भिक्षा कि नहीं हमें गलत उपयोग लगता है या योग्य व्यक्ति नहीं लगता है तो नहीं देते मेरे तो आ गया होगा कोई ऐसे ही तो ब्रह्मचारी को बताना था कि नहीं मैं कुछ विचारशील हूं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 भोजन के लिए बैठे थे निकलने के लिए बैठे थे खाने के लिए बैठे थे तो इन्हें वो है जो इनको रक्षक है और निकल जाता है कि बड़ी विचित्र बात है जो रक्षा करने वाला है वो निकलेगा तोड़ना अभी सांप मेंढक को निकल रहा है तो सांप मेंढक की रक्षा ना कर रहा है रक्षा करने वाला तोड़ना है तो लोक में कहा जाता है रक्षक ही भक्षक बन गए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 और चीजों की भी रोटी खराब हो जाती है सड़ जाती है उसमें भी रक्षा देख रहे है हर चीज के अंदर कुछ भी क्षीण हो रहा है उसमें भी रक्षा देख रहे हैं उसमें भी लाभ देख रहे है जो भी विनाश प्रक्रिया चल रही है नष्ट हो रहे हैं क्षीण हो रहे हैं उसमें भी वो देख रहा है कि ये परमात्मा एक तरह से रक्षा ही कर रहा है तो सच जगह आ रहा भुवन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 अब दूसरे को बोल रहे हैं अभिप्रतारिन है अभिप्रतारिन दूसरा वाला जो राजा था खाना खा रहा था पुरुष रहा था अब उसको कह रहा है। बहुदा वसंतम यस्मई व इदम अन्नम यस्मई व ए तद अन्नम तस्मई ए बोले कि बहुदा बहुत प्रकार से सप्तर तो अनेक प्रकार से रहते हुए सबोर रहते हुए यशमय जिसके लिए वेतदअम ये अन्न जिसके लिए है ये जो हो ना तुम ये किसके लिए है बहुधा बसंतम जो बहुत तरह से रह रहा है निवास कर रहा है जिसके लिए ये तुम अन्न कर रहे हो तस्मय इति ये अन्न उसके लिए नहीं दिया गया है जिसके लिए यह अन्न है उसके लिए नहीं दिया गया यह अन्न उसको बोल रहा है तो किसके लिए आना था वो अपने लिए कह रहा है कि ब्रह्मचारी के लिए अन्न था या उसको नहीं दिया गया बहुत आवासन अपने लिए नहीं कह रहा है अब ये दूसरी बात है वो अधिदेवत में था ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में यानी परमात्मा जिसमें सब विलीन होते हैं सारे देवता और दूसरा जो शरीर वाला भाग था कि जिसमें इंद्रिया आदि सब विलीन होता है यानी आत्मा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 तो मेरे को अन्न देोगे उससे तुम्हारी रक्षा होगी मैं उसको खाऊंगा अन्न को लेकिन इससे तुम्हारी हानि नहीं होगी तुम्हारी रक्षा होगी दो स्तर पर दोनों से बात कर रहे हैं ठीक है तो संवर्ग विद्या ये जो दो संवर्ग हैं जिसमें सब विलीन होते हैं एक परमात्मा और एक आत्मा इस शरीर में आत्मा ये सारे भोग यह सारी इंद्रियां किसके लिए हैं बोले तो तुम जान नहीं पा रहे हो ये खा किस लिए रहे हो किसके लिए खा रहे हो तुम मोहम्मनम विन्दते अप्रचेता व्यर्थ ही खा रहा है वो खा रहा है वो कह रहे व्यर्थ क्या खा रहा हूं मेरे को तो ताकत आ रही है मेरे तो बल बढ़ रहा है बोले नहीं तुम तो व्यर्थ ही खा रहे हो यही अन्न को बिगाड़ रहे हो सत्यम ब्रवीवी सत्य बोल रहा हूं मैं वधा इत सतस्य उसे नाश कर देगा किसका तो पुष्यति नो सखाए अपने मित्र को हितकारी लोगों को अच्छे लोगों को पोषण नहीं कराए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 वो करते तो अपने हित के लिए है लेकिन इसको कर करके कर क्या लेते हैं वो अपनी हानि कर लेते हैं ऐसे ही खा करके करोगे क्या तुम अपने लिए हानि कर लोगे तो ऐसे ही बोले तो जिसके लिए अन्न है तस्वय न दत्तम मे थी उसके लिए तुमने दिया ही नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैंने अपने लिए ले लिया तो अपने लिए दिया ही नहीं है तुमने ये तो व्यर्थ कर रहे हो तो। जब ये बात सुनी तो वो बोलता है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 अनसूरी तो सूर्य मतलब प्रेरक के रूप में होता है अन मतलब प्राण का जो सबका प्रेरक है सबको जीवों को देने वाला है सबका प्रेरक है महानतम अस्य महिमानम आहु वो जो महान है उसकी महिमा को बोलते हैं कहते हैं हम भी बोलते हैं ले उसने पूछा था ना वो कौन है जो सबका संवर्ग है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 हम उसको मानते हैं जिसको तुम कह रहे थे ना कि कौन है इन देवताओं का भी देव उसके हम उपासना करते हैं इसकी इसको कुछ वर्णन भी कर दिया हम उपासना करते हैं मानते हैं उस परमात्मा को और इसलिए दत्ता अस्मयी भिक्षा में थी और इसको भिक्षा तो भ्रमचारी को भिक्षा मिल गई उनको समझ में आ गया कि वे भमचारी बुद्धिमान है आध्यात्मिक है जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहा है अब ये पात्र है भिक्षा का हर कोई भिक्षा का पात्र नहीं होता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 तस्मई ऊह ददूह उसके लिए इन्होंने भिक्षा दे दी अभी यह ने ये बीच में कथा सुना अब आगे अपनी बात रख रहे है तो तेवा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश संस्थ तो वो ये पांच अन्य और पांच अन्य ये दस हैं दस चीजें हैं क्या दस चीजें जो पहले गिनाई थी इन्होंने चार देवता थे और वह वायु में विलीन होते थे वायु सहित ये पांच हो गए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 कल की एक तो एक दो तीन चार दस हो गया एक से दो दुगना तिगना और चौगना तो ये चारों युगों की दृष्टि से भी ये कथन कुछ कह सकते हैं और वो कृत युग बोलते हैं उसको सतयुग को कृतयुग भी बोलते हैं वो कृत शब्द यहां पर आ रहे हैं तो तेवा वा एते पंच अन्य पंच अन्य दस संस्त तत्कृतम वो कृत है ये जो दस है यह कृत है वो सतयुग की तरह से और पीछे जो कृत बताया था इन्होंने जिसकी तरफ सब चले जाते हैं अधर पास सारे जिसकी तरफ चले जाते हैं वो वो विशेष तो बोले एक कृत है तस्मात सर्वासु दीक्षु अन्नम एव दश इसलिए सब दिशाओं में ये अन्न ही दशकृत है दस रूप में बैठा हुआ है ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं एक तरह से अन्न ही है जिसके लिए हैं और जो जो खाद्य है और जो भोग्य है वो सारे मिलाकर के ये दस अन्न से संबंधित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 कहीं कोई जो भी खाए वो मेरा अन्न खाए जगह जगह धर्मशालाएं खुला रखी थी उसमें खूब अन्न को देने वाला था खूब अच्छा देने वाला शुरुआत में अन्न की बात शुरू की थी वहां उन्होंने तो रेकोस को कह रहा है कि ये है बड़ा अन्न को खाने वाला तया इदम सर्वम दृष्टम और उसके द्वारा ही यह सब कुछ देखा गया है ये जो अन्न खाने वाला है ये जो वायु है यह जो भ्रम है उसके द्वारा यह सब कुछ देखा जा रहा है वो जानता है सब कुछ तया इधम सर्वम दृष्टम ये सब कुछ देखा गया है अब ये देखा गया इस स्थूल वायु से भौतिक वायु है इस पे थोड़ा ना घटेगा और ये वायु वास्तव में सूर्य को और इसको खाती भी नहीं है अग्नि को हम घटा सकते हैं अभी अग्नि वायु में लीन हो गई जल को हम कर सकते हैं कि वो वाष्पित हो करके वायु में ही मिल गया लेकिन सूर्य और चंद्र वो तो उसमें नहीं घटते यहां परमात्मा में घट सकते वायु शब्द से परमात्मा को कहना चाहे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 त्य इदम सर्वम दृष्टम भवती और अन्नादो भवती वो अन्न को खाने वाला हो जाता है सबको जान लेता है और अन्न को खाने वाला होता है यानी वास्तव में अन्न को वही खाता है बाकी सब तो मोगम अन्नम विंदते केवल आगो भावती वो तो पाप खा रहे हैं अन्न नहीं खा रहे हैं वो ये जो व्यक्ति होता है जैसे जान रेको है जिसने ये संवर्ग विद्या को जान दिया है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 एक शैली हो गई अध्यात्म की और बहुत सारी तरीके हैं एक ये भी हो गया रेखु मुनि इसी तरह पहुंच गए ऊंची स्थिति में इस संपर्क रेखु मुनि की कुछ ना कुछ जी अजय जब भी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जो लोकजन होते हैं वो एक हो सकते या तो रक्षक हो सकते या भक्षक हो सकते भक्षक रक्षक नहीं हो सकता रक्षक भक्षक नहीं हो सकते लेकिन ईश्वर भक्षक होते हुए भी रक्षा है तो ऐसी दृष्टि वो वहां रखता है तो ये दृष्टि यहाँ क्यों नहीं रख सकते जैसे कहा रखेंगे जन में भी जैसे इत... सिपाही है वो रक्षा करने वाला है और उसी ने रिश्वत ले ली और तो उसी ने चोरी कर ली रक्षा कर रहा है ठीक है वो लेगा लेकिन करेगा तो देश की रक्षा उसमें लगाएगा नहीं नहीं ये ये तो कल्पना है आपकी जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो देश की रक्षा के लिए क्या करेगा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 Oh <laughs>